हम्म तो बात पिताजी हाँ, चलता था लेकिन मुझे क्या उम्र रही होगी उस वक्त तुम्हारी ज्यादा बहुत बहुत कम थी। बहुत कम थी अच्छा चौदह पंद्रह साल जब ज्यादा नहीं होगी लेकिन मेरे जो भाई वो बहुत काफी रुचि रखते थे उनको भी उनको थी वही चोरी छिपके जाते हम भी चोरी छिपके जाते चले जाते तो तुम्हारे तो तो लिए किया, किया, किया तो कुछ तो पढ़ता भी नहीं, भी नहीं करता तो आर्ट में ही तो कर। जीवन में कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से बड़ा ही एक विरोधा भाष था तारे लेकिन कोई उसका मतलब नहीं था कि मैं इस दुनिया में आऊ ऐसा तो मेरा माहौल था ही नहीं कत ही नहीं था लेकिन किस्मत से वहाँ दो चार अच्छे लोग थे एक राजन शाह थे राजन कहते थे उनके बड़े अमीर थे वो मुझे को देते थे अच्छा। कहते ये ये ये, ये, ये लड़का है एक्ट्रेस तो कोई रोल वो छोड़ते भी थे कभी वहां तो सबों की मोर लगी रहती थी लोग नहीं, नहीं उसको बुला वही करेगा फिर उनकी वजह से काफी राजी जो वजह से इस तरह से भी भी करते रहे में गए थे वहाँ भी सोशल नाटक शुरू कर दिए नाटक देखने के लिए एक बार हरिद्वार पहुंचा था अच्छा के। अच्छा बाप बहुत बुरा लगा था उनका नाटक मुझे अच्छा ना। अच्छा क्यों पता नहीं है, कौन देखे? सा नाटक तो देखा रहा? किसान। किसान, अच्छा तो सिर्फ उसके लग रहा है की टेक्निक अच्छी है अच्छा वो ये उस समय भी समझ में आया था हाँ, हाँ, उसके क्यों हम खुद बनाते थे ना अपने लिए हाँ। खुद बनाते थे तो ये, ये लगता बाकी कोई ऐसे उसको देख कर जितना वो था ये भ्रम टूटा और वो बाद में आज भी मुझे लगती है को मैं ठीक ही समझता था अच्छा हाँ वो भी उस किस्म के समझ नाटकीय समझ जो थी उस हिसाब से मुझे आज भी लगता जब उनके नाटक भी पढ़ता हूँ अब मैं सोच रहा था पठान करूँ पढ़ा मैंने दो तीन बार कुछ तो निकालू उसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक है लेकिन मैं अपने को समझा नहीं पाया उसे। अच्छा अच्छा नहीं उसको मन ही नहीं किया करते तो इस तरह से फिर कॉलेज में जब गया तो वहां भी सोशल नाटक वाटक करते रहते थे सामाजिक नाटक वगैरह तो उसके बाद तो फिर नाटकों की तरफे कभी मुँह ही नहीं मोड़ा, रहा लिखना भी शुरू कर दिया था अच्छा ये सब कब से फिर नैनीताल से निकल करके कब आई और नैनीताल से निकलने के बाद मैं करीब में में जुलाई हॉकी खेल रहा था मैं अच्छा फाइनल में हमारी टीम भी मुझे शौक था क्रिकेट का भी अच्छा तो ऑलराउंड तो काफी इसमें इस था तो अब नौकरी वोकरी चाहिए ही थी भाई साहब एवं मुझे लेके चल जरा दोनों काम करते थे वोट बीच में मन तो नहीं कर रहा था लेकिन अब उनकी बड़े होने की वजह से मना भी नहीं कर सकता आज आजकल के बच्चे तो मना कर देते हैं उनसे ये भी नहीं हो सकता तो ले गए उन्होंने भेज दिया कि उनको तो इंटरव्यू तो यूँ था उनके साहब बैठे हुए थे तो उनसे कह रखा था तो लोगों उनके मुझे पूछा अकेले थे वोट पर वो तो चार बात पूछी मुझे आती थी मैं जवाब नहीं दी एक का जवाब गलत दे दिया जान सुनकर मैंने उनको दूसरे का जवाब भी नहीं दिया नहीं जानता इसलिए कि मुझे शायद मिले वो फिर भी नौकरी मिल गई थी <laughs> तो फिर उसके बाद करीब साल सवा साल तक मैंने वहां में मैंने की वहां का माहौल मुझे अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे लगता ये नहीं करना चाहिए उसके बाद फिर मैं छोड़ बीटी करने चला गया अच्छा। मैंने बीटी किया। नैनीताल में। अल्मोड़ा अच्छा। उसके बाद फिर नौकरी ढूंढते रहा, नौकरी नहीं मिली तो किसी मित्र ने कहा कि तुम तो थिएटर में नाटक में रुचि रखते हो एक नेशनल ड्रामा का कुछ आया हुआ है, उसने अखबार दिया मुझे तो उसमें मैंने देखा की तो वो दूसरा इंस्ट्रक्शन था उसमें केवल लड़कियां मांगी थी अच्छा मैंने वैसे आवेदन पत्र मंगवा के भर के भेज दिया मैंने क्या होगा और वो भी आठ पैसे वाला है जो बुक पोस्ट जाता है उसमें मैंने कहा लेना तो है नहीं जाना तो है नहीं हमें तो लड़कियों के लिए ऐसे ही डालते तो कॉल आ गई इंटरव्यू अच्छा कॉल आई थी तो गए थे उसमें पढ़ता तो था तब भी अच्छा ये कब के स तो यहाँ इंटरव्यू में आए तो तब पता भी नहीं था कि शंभू मित्र कौन है मेहता कौन है कुछ इंटरव्यू और बैठे थे हम तो पृथ्वीराज को ही थिएटर वाला समझते थे लेकिन ये एकादेशन के नाटक या शस्ट के नाटक ऐसे कुछ गौस्वती के एक ऐसे कोई पढ़े हुए थे और कुछ करते तो हम रहते थे और नाटकों के बारे में पढ़ते भी रहते थे जहाँ भी समझ मिली पढ़ो जरूर उसको तो जैसा भी हुआ होगा उस साक्षातकार तो पता नहीं जो कुछ हम बोलते कि ने क्या क्या, क्या पूछा उन्होंने क्या नहीं पूछा जो, जो पूछा हो सब उसके तो नहीं, नहीं नौकरी छोड़ दे ताजा दा, ताजा मिली थी नहीं और किसी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कुछ पता तो था नहीं और उसमें कोई ऐसी भरोसे की बात भी नहीं थी कि आपको ये प्रशिक्षण के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं होगा तो अधिकांश लोग तो पक्ष में थे नहीं लेकिन मेरी बड़ी बेहती उसने कहा चाचा तो कुछ परवा मत किया कहीं बातों में ये कुछ बातें अपने आप होती हैं वही बातें अच्छी होती जो अपने आप होती हैं बहुत सोच के जो बातें होती हैं वो गड़बड़ होती तो सोच ऐसे बातों में सोचता है तो ये हो रहा है तो चला सब कुछ अच्छा ही होगा है और उसमें फिर किसी से कुछ मांग तो रहा किसी को देना हो तब तो कहे मत जाओ यहाँ तो कोई भी किसी को हाँ अच्छा काम नहीं करने देगा ये कहेंगे तू बाबू हो जा तू मास्टर हो जा जाए इसी में अच्छा था उन्होंने मुझे बिस्कोरा बिस्तरा बांधा थे आया नेशनल यहाँ ट्रेनिंग हुई यहाँ भी ट्रेनिंग में एक साल तक तो मन में बार तूफान ही मचा छोड़ के जाऊँ या न जाऊँ क्योंकि तो वहाँ नोटिस आ गया था ऑफिस से कि तुमने बीच में दगा दिया है क्यों ने तुम पर एक केस, केस किया, किया जाए अच्छा, नुकसान होगा अब हाँ। मैं समझ जाऊं ना जाऊं ये करके फिर मैं दिसंबर में छुट्टियों में एक बार गया मैं नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है छोड़ के जाने में सभी जाते नहीं कायदे से जाते तुमने तो बताया था अपने तुम समझा था सब जल्दी में क्या बहुत हुआ तो फिर मैंने कहा नहीं हुआ आप दावा करते तो उनसे बात हुई तो फिर किसी तरह से कि समझा गया तब तब वो तूफान ज़रा मन का शांत अच्छा। हुआ तब दूसरे साल मेरा अच्छा स्पेशलाइज़ किया है डायरेक्शन में हाँ, उस वक्त हमारे दो साल का था ये कोर्स, कोर्स। अच्छा वो साहब आए तो उन्होंने कहा हम दो तीनों को हम ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन उन्होंने उन्होंने मेरी हुई कारण जी मुझको ज्योति व्यास बुला लिया लिया डायरेक्शन डायरेक्शन के के लिए लिए तो आ, तो लगा, लगा। तो सीखने पर हमको ऐसा लगा लगा लगा मुझे कि थी थे मुराद तो थी सब कुछ करने की थी सब करते रहते थे जो कुछ हाथ लगे तो उनके साथ रहने में वाकई में एकदम से इंडस्ट्री बदलनी शुरू हुई तो जिस तरह से उन्होंने शुरू किया तो उसमें मुझे लगता है कि वही उनके क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा समय था जी साहब मैंने उससे बढ़िया आज तक उसकी प्रोडक्शन नहीं देखी रतभा जी ये आशा गया एक दिन के जो की जो उन्होंने कैलाश कॉलोनी में थी अच्छा सच कह रहा हूँ उससे मैंने कम से कम सात आठ तो देखी लिए उनकी लेकिन उससे मैंने बेहतर प्रोडक्शन अभी देखी है अच्छा बहुत बढ़िया तो इसे उसके बाद उन्हें जितना भी उनके पास होगा मेटीरियल या जो भी जानते हैं काफी उन्होंने किया बड़ा शिद्दत से वाक से और उन्होंने ये एहसास दिला दिया उनको कि जिंदगी काम करने के लिए है अच्छा। जिंदगी बेस्ट है इस तरह से मारने के लिए नहीं है और उसी से ये लगा कि बड़े बड़े नाटकों से घबराना नहीं चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं था जी कि ये इस किस्म का थिएटर कैसे होता है या उस किस्म का थिएटर कैसे होता है पढ़ते पढ़ते लेकिन उनके आने में इतना जरूर हुआ कि देखने को तो मिला अच्छा दूसरा तो जो इस तरह से वो बोलते थे नाटकों के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में उसके फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में उसके पहले तो वह फिलोसफाई यही हो रहा था उसके तो बाद जब उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में वो तो को लगा, लगा मेरे तो खुली कि वाकई होता, तो थे, थे होता भी नहीं था और उतनी सुगरता किसी भी प्रस्तुति में नजर नहीं आती थी जितनी सुगरता उनकी प्रस्तुति में नजर आए और जितना वो फोर्स भी नजर आने लगा धीरे धीरे वो कुछ उस वक्त तो उनके फेज में मुझे लगता था, उनके था।, में में था। अच्छा ये कर, ये वो उनके जिंदगी का नाटक कर रहे थे दूसरा कर रहे हैं तीसरा कर रहे हैं, हैं। तो अलग अलग शैली भी नजर आने लगे थी जिनका ज्ञान होने में ये लगता है उसी को लेना बहुत जरूरी होता है तो इतना ही जरूर था कि थिएटर कहते हैं वो जरा से ऐसा नहीं था लेकिन जब हम निकल गए थे उसके बाद उन्होंने किया थे उस समय नहीं नहीं हमारे वक्त में तो एक साल ठान लिया की क्या कुछ भी हो करना थियेटर है तुम्हें दिल्ली में घूमता रहा लोगो को छिटो पे सोता रहा तो कभी निकाल भी देता था कभी कर भी गर्मियों के दिन घर जाने की सोचता नहीं था काम थिएटर थिएटर में था नहीं और जहां भी थिएटर करो फोकटमा करो तो ये ऐसा करते थे जहां एक एक दिन तो इतना बुरा लगा मुझे डीए का कोई नाटक था मुझे मुझे उन्होंने स्टेज में बना दिया किसका नाटक डीए ना टी दिल्ली आर्ट थिएटर का शीला भाटिया जी का हमारी प्रोफेसर रही है उन्होंने कहा शायद कोई प्ले था जी तो हर चीज अब हम बड़े थे। वो, किसी तो पता था नहीं ये कहाँ रहता क्या खाता है खाता है नहीं खाता है काम तो ये तो उनको पता था काम तो कहीं कुछ भी नहीं करता आते थे जाते थे सबसे पहले आते थे सबसे बाद में जाते थे डांट भी खूब खाते थे सारा काम भी करते थे निगाड़ता कोई था डांट हमको पड़ती थी कि तुम ही नहीं किया तुम देखना नहीं चाहिए उनसे ये कहो कि नहीं मैंने ठीक रखा तो कोई मानने को तैयार नहीं था ऐसी बातें होती जा रही एक दिन की एक तीन ग्रैंड रिहर्सल थी एक ग्रैंड रिहर्सल मुझे रिहर्सल खत्म थिएटर में सब उन्होंने खाना खाया शराब हम सामान संभाल रहे थे अच्छा भाई साहब सीईओ कल सात आठ कल बजे आ जाना क्या सब चलती है मैं अकेला रह गया अरे? उस दिन मुझे उतना बुरा मुझे बुरा थिएटर कभी नहीं लगा उस दिन से मैंने समझ लिया कि इन लोगों के साथ साथ आगे थिएटर थिएटर नहीं नहीं करना है। करना है है है तो तो हमारा होना चाहिए ये जानते तो है नहीं। और इस तरह से ये बिहेव करते व्यवहार करते कि सबने खाना खाया शराबें पी और, पूछा नहीं। और सब चलती और क्या क्या और चला गया तो उस रात में हैं। थे। थे। उस रात लोगों से पहचानती जो स्टेशन वाले होते मुझसे करके वहीं रह गया मैं लेकिन उस दिन से मुझे सबक बड़ा जोर का मिला आप पहली बार मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात एक दो मित्रों से कभी कही होगी इससे मुझे सबक मिला की इन लोगों से हाय से अब तक के नहीं रहना है अगर इनमें भी इतना भी शबूर नहीं है कि किसी से पूछे तो उस दिन से फिर मैंने इन लोगों के बातों में भी इंटरफेयर करने शुरू कर दिए इनके बीच में पहले तो ये समझता था ये लोग सब सही कह रहे हैं अगर मैं कहना भी चाहता था तो कुछ घबराता था उस दिन से मुझे ये लगा कि ये आदमी तो आदमी है आदमी से घबराना क्या है अगर यही आदमी है तब से ये और लेकिन मैं थिएटर इसी तरह हमने क्या फोकस दिया तो उसके बाद ऐसा करते रहते एक आदमी ने के लिए पढ़ाने को उन्होंने कहा तो सकते। तो था तो पास पढ़ाने गए थे उन्होंने पहले हिंदी पढ़ाई प्रिंसिपल क्लास में आके बैठता था वो बहुत खुश हुआ बीटी तो बेटी बीटी तो मेरा क्या हुआ था पढ़ाने में जानता था हिंदी भी ठीक ही थी तो वहाँ ज़रा अंग्रेजी अंग्रेजी भी कहते थे अंग्रेजी में मुझे डर लगता था तो लेकिन था जरूर तो मन में की थी तो आदमी ये खा तोड़ी जाएगा निकाल तो देगा ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा लेकिन नहीं तो बहुत खुश हो गया तो तीन महीने वहाँ काम किया तो उसके बाद वो जिसके जगह पर काम कर रहे थे वो आ गए तो उसने मुझसे कहा कि तुम जाता इंतजार कर सकते तो मेरे हो मेरे यहाँ जब विजय खो गए तुम बुलाऊँगा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अब इंतज़ार करते शाह मैंने फिर बेकारी में गुजर गए उसके बाद मैं पहुंचा पहुँचाई थी उसे कहा कि भाई मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए काम उनका मैं देखता हूं फिर उन्होंने एक दिन जवाब आया मिसिस पाठक के तो आप मार्फत के आ जाओ बुलाएं बुलाएँ कहीं संस्कृत पढ़ाने को कह रही है मैं कहा संस्कृत तो मेरी ज़िंदगी भर नहीं पढ़ी इसको भी भागता था मैं बोली नहीं यार क्या है वो की देख लेना कौन सी ज़्यादा संस्कृत होती है नहीं मत कहना सब चलेगा मैं नहीं मत कहना अब मैं मैं कहूँगी तो बड़ा ही झूठ हो गया तो खैर उन्होंने कहा संकृत पानी उसने ये भी नहीं पूछा तुम संकित जानते हो तो इतना अच्छा मानता था रानी नहीं पुरानी दिन तुम यहां आ जाना ये तुम्हारी सेल्फी होगी उसके बाद में पहुंचा कार्य के पास का गुरु आ तुम गुरु हो क्यों मैं ऐसी नौकरी में ले सकता हूँ पढ़ा लोग तुम तो जानते हो मैं तो जानता नहीं मैं तुम बनारस वाले हो भाई कि तुम नहीं जानते मैंने किताब किता तो कुछ भी नहीं है फिर मैं जो पहले देखी, उसमें थे मैं सीखने लगा हाँ, कुछ थी उसकी दो चार समझ गया मैं परोस तो हाँ। लेकिन जिन दो चार दोहरे वगैरह कारण जी से मतलब पूछ ला बप्पा आना शुरू कर कर दिया। हाँ। तो तो तो सेंट जान लिया। उसके उसके बाद बाद साल तक तो संस्कृत इतना था था। था। मुझे वो हो गया हाँ। तो भूगोल भी दे दिया भूगोल पढ़ाया इस बीच में मुझे गंगा कर्म करने का का हाँ, बात तो खास अच्छा नौकरी की थी हाँ। उसका कारण था कि मुझे लोगों मुंह कहीं से कुछ इनकम हो जाए आय हो जाए क्योंकि जिंदा रहने को तो कुछ चाहिए बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए तो वो सारा मिल गया जिसका मैं ये था फिर तो खम तो मैदान में ना, अब तो बिल्कुल ही थिए मैं एक बजे छुट्टी हो जाती थी उसके बाद एक बार थिएटर कोई करते थे। अच्छा तो कोई ग्रुप ग्रुप जॉइन किया बनाया बनाया हाँ, हाँ सबसे पहले एक भी हमने जी। उसका नाम था रंगमंच निकलते अच्छा वहाँ से कुछ नाटक भी किए जिसमें कारण भी थे कौशल भी थे भी था कौन कौन सा नाटक किए वहाँ हम दो चार वो एक थे तब तो हां... फिर उसके उसके बाद बाद वो वो लिए हमने मैंने एक ले लिखा था अच्छा। वो किया अच्छा अच्छा बात थोड़ी सी कर लें लेखन लेखन के के के पहले पहले आ, <laughs> आ या अच्छा, में करेंगे चलो थिएटर हो जाए तो तुमने नाटक मैंने कुछ तो उस समय काम किया होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहने के दौरान उसके बाद नियमित रूप से थिएटर कब से शुरू किया या निर्देशन पहला कौन सा था और कौन कौन से नाटकों का निर्देशन महत्वपूर्ण मानते हो कौन कौन से नाटक किए ऐसा नाटक तो वैसा है, है सौ से ज्यादा अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण जो नाटक तो नाटक हमको नातक करने का ये भी एक ऐसी सौभाग्य था ये ग्रुप मैं हमारे जो गोशन कपूर अच्छा नाटक किया था भगवत अजुचंद उसमें पाठ दिया था अच्छा। शाम दिल्ली का लोगों को बहुत अच्छा लगा उसके बाद जब वहाँ पास और भी होते स्कूल से तो हमको एक साल की और स्कॉलरशिप मिल गई थी अच्छा इसको नाम दिया गया था कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम थी अच्छा वो भी हम ही लोगों की शरारती हम नेहरू जी के पास पहुँच गए थे निकलना चाहते एम ए लोग हैं यहाँ थे हमने तीन तीन साल के दो दो साल की ट्रेनिंग ले ली है अब हमारे पेड़ काम और उनको एक नमोरेंडक दे आए थे अच्छा उस पर उनका उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी उनका मुँह लाल हो गया था यही मेरी समझ में नहीं आ जब कोई ऐसा कोई इनको कहीं कोई काम नहीं है कोई देख कुछ काम नहीं कर सकते हैं जिसको शुरू क्योंकि मुसीबत है इन लोगों के साथ बात इतना मुझे याद है उन्होंने सुन के फिर वहाँ से आगे हम एस टी से क्या कहते हैं तुम्हें है। तो जहाँ काम करना चाहे करें तो इस पर मामा वरेडकर बहुत बिगड़े थे तुम्हें नेहरू के पास जाने की क्या जरूरत थी तुम्हारा बाप अलकाजी है सब तो वही कर सकता तुम्हारे लिए मामा वरेडकर यहाँ थे क्या यहाँ एम पी थे और भी जुड़े हुए थे ऐसे ही तो बहुत बात है तो उसके बाद फिर रंगमंच के लिए भी फिर टेकर भी किया हम लोगों ने अच्छा उसके बाद फिर दशांतर भी किया अच्छा देशांतर की स्थापना हुई उस समय कौन लोग थे तुम, तुम मैं नहीं था मैं नहीं था उस मैं हाँ। मुझे क्योंकि मैं दूसरी जगह कर रहा था रंगमंच से ही कर रहा था अच्छा कृष्ण तो को भी रंगमंच से ही किया हम्म अच्छा मैं उस ग्रुप को चला रहा था और लिटरेचर ग्रुप के लिए भी प्रोडक्शन करता उधर इधर करता रहता था दिल्ली का शायद होगा जिसके लिए मैं कुछ कुछ काम ना किया सबसे जुड़ा रहा तो असल जगह मुझे ये काम करने के उसके बाद देशांतर आया देशांतर के बाद कोई ये एलबीटी एल टी जी ये ग्रांट मिल गई थी मिनिस्ट्री की उनको एक प्रोडक्शन डायरेक्टर की दरकार थी उन्होंने मुझे बुलाया तो शिवपुरी ने बहुत मना किया मुझसे तो उसने ये भी कहा भाई मैं तो फिल्मों में चला ही जाऊंगा शब्दांतर को चलाने वाला तो कोई नहीं है क्योंकि या तो वो निर्देशन करते तक करते थे या मैं करता था लेकिन मुझे ये लगा कि यहाँ तो सब चल भी जाएगा वहां तो काम करने का ज्यादा वो मिलेगा और फिर फिर फिर धन धन सभी को अच्छा लगता धन भी देंगे तब तक स्कूल स्कूल स्कूल नहीं नहीं नहीं किया था था ये सब करने के नहीं नहीं, सब सब कर लिया था। दो बजे से उन्होंने कहा यहाँ होगा दो बजे से सात आठ बजे तक आ सकते में छो रूपए था अरे बहुत अच्छा था छह सौ मिल, जा मिल जाते थे, थे, मिल जाते तो ये समझ लीजिए कि आपने तो साथ थे स्कूटर तो से आते जाते थे मैंने फिर बस जरा कम कर दी थी तो इस तरह चलता रहा और अच्छा कौन कौन से नाटकों का जो तुमने डायरेक्शन किया उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ रही हैं? यदि इतने अधिक किए हैं तो सबका नाम तो नहीं याद कैसे चुन के तो कहे में कोशिश तो वही रहती है अच्छा। कोशिश तो यही रहती है की वाकई में दूसरे अलग ही हो और अच्छा पसंद नापसंद तो मेरे ख्याल से दर्शकों की है कि उनकी होती जो उसका वो हिसाब किताब लगाते हैं तो अगर मुझे कभी कच्चे नाटक में भी हाथ डालना पड़ा तो किसी जो अभी आपसे बात हो रही थी दर्शक वगैरह की उनके मनोरंजन के लिए भी एक आध नाटक और हल्के फुल्बे किए भी होंगे लेकिन ऐसे तो हल्के फुल्वे जो ऐसे नहीं थे वो जिसको कहें कि अश्लील हो वो, वो करते रहे तो लेकिन उसमें भी पूरी तनमयता से करता रहा जितने भी अपनी योग्यता है उसमें जितना भी कर सके उसी से करता रहा अच्छा इस प्रश्न को हम दूसरी तरह से तब पूछें कि क्या नाटकों को करके तुमको संतोष सबसे अधिक मिला चलो ये दोबारा तो <laughs> <वही> नहीं।, <laughs> नहीं एक सोचा ही नहीं सोचा ही नहीं इस तरह कभी ऐसे सोचने का मौका भी नहीं मिला मैंने हमको ताजुब हो रहा है क्योंकि सोचे बिना भी ये तो एक अनुभव अपने करते हैं जैसे हम इन लोगों ने बहुत से नाटक किया अभिनय किया बहुतों में तो बराबर यदि कोई पूछे तो ये कह सकते हैं कि नाटकों में अभिनय करके बहुत अच्छा लगा मन को एक तरह की आषाड़ का एक दिन में किया आधे अधूरे में किया गोदान में किया अभी सांझ ढले करके आए हैं आ, मेरे बच्चे किया था था तो तो तो बहुत अच्छा लगा लगा ऐसा के ही रोल थे सब एक आधे छोड़ करके बाकी है नहीं तो तो इसका मतलब ये है कि एक अलग तरह की मानसिकता से काम किया तुमने आम तौर पर तो कुछ ना कुछ कहीं सबके साथ लगा होते हाँ। जो भी काम किया मैंने बराबरी जोड़ के किया किसी में ये क्या जिसको अच्छा कहते थे तो हमको भी सुनने में अच्छा लगता था। नहीं, हम लोगों की तो बात ही रहे हैं। हम केवल अपने मन की बात पूछ रहे हैं लोग तो बहुत बार अपने मन को जो काम करके संतोष मिलता नहीं, है मेरे ख्याल से जब वो हुआ था तो वो तो शंकु से हुआ होगा हुआ होगा आँगा। आँगा। आँगा। सच मैं इसका भी मैं मैंने लिया नहीं नहीं कभी सोचा भी नहीं। वो मुझे जब मैं करता था तो उसमें जिसे इनोवेशन वगैरह की बात कहते हैं कारगर भी हुई क्यूँकी मेरे मन में ये अच्छा। होता था ये जितने भी बंधन थे, इस पर लग रहे हैं थिये उनका कोई महत्व नहीं है। वो कैसे टूटे उनका कोई महत्व नहीं है। मुझे लगता सब हुई ये लगता था, था। क्योंकि ये सब हुई बातें। तुमने उन conventions को तोड़ा? तो नहीं, consciously, अच्छा उस नहीं, मन, में था, consciously नहीं मन में था वो अंदर से ही आया वो इस किस्म की यात्रा हुई तो पता नहीं था कि किस किस तरफ को मैं जा रहा हूँ ये पता नहीं था क्योंकि ये मैंने लिख तो दिया था में इसका छोटा रूप रूप था था हाँ। था तब लिख दिया था ये आके कुछ कुछ कुछ देखा है तो उसका रूप अपना बदलता चला गया जब शुरू हाँ। में इसको कर रहा था ये भी कोलंबस स्कूल के लिए पहले किया था अच्छा जब मैंने इसको लिख लिया था, था लड़कों के साथ तो जब तक उसका उसको पढ़ा गया तब तक वो ठीक लगा जैसे ही ब्लॉकिंग के लिए शुरू किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कैसे करूं तो ऐसे जूझता रहा उसका ख़त्म करके मैंने कहा चलो जी अब कल देखने भी चला गया था तो समझ में नहीं आ रहा था मैंने ये तो क्या गड़बड़ हो गया ये भी था कि अब प्रिंसिपल को क्या जवाब देना हो मैं, मैं रेडियो कॉल के बैठ गया तो क्रिकेट मैच आ रहा था टेस्ट मैच को सुन रहा तो वहीं से मुझे फ्लैश आया कि इसकी ब्लॉकिंग कैसे होनी अच्छा अच्छा क्रिकेट में में होता होता है है है एक एक एक बॉल तो तो तो कुछ इनको खेल दार इन्हीं उनको रहते हैं हैं उनके और मूवमेंट बदलते मुझे तो मिली थी और वो ऐसे कारगर भी। जिसे क्रिएटिविटी कहते अब लोग कहते हैं लेकिन वो जब खत्म हुआ था वे याद है अभी भी भी उस एक्साइटमेंट हुआ हुआ, था, तरह तरह से से लोग मिलने आए, लो आपस में रिएक्शन क्योंकि इस तरह से करते हुए कभी भी प्रेक्षकों को नहीं पाया था इतना भी तब तक किया था और इस तरह से अभिनेताओं को भी आपस में मुस्कुराते हुए नहीं देखा था हुआ था लेकिन वैसे मैंने कोई याददाश्त कभी नहीं रखा था इस बात अगर ऐसे कुरे, कुरे तो करके लगे तो उस उसका थी। उसके बाद भी कितने दिनों तक वो बातें होती रही मिले कुछ लोग उठ के भी चले गए डर के मारे समझा झगड़ा ही हो गया इन लोगों का फोन कुछ बातें बात तो बड़ी बड़ी बात जब तक अब ऐसा लगता है की वो सर एक्टर वाली बात अब ज्यादा नहीं चल सकती उसमें ऑडियंस उस पर क्योंकि एक एक नई बात कुछ हुआ तो उसका काफी कारगर अच्छा तुमने तो डायरेक्शन के साथ साथ ऐसा है कि ये सब डिटेल्स तो, तो दिया हुआ है तुमको शायद दो बार दिया हुआ और बोलोगे तो हम एक बार और भेज देंगे जा करके कल मगर तो तो तो डिटेल्स तो चाहिए या या या तुम्हारे बारे में कहीं कुछ कुछ हुआ हुआ हो या या वैसा कुछ हुआ हो वैसा तैयार किया काम का तो वो भेज देना अच्छा मगर अच्छा अभिनय तुमने किन किन नाटकों में किया बहुतों में किया कौन से कुछ अभिनय की दृष्टि से कुछ बता सकते हो कौन कौन से रोल तुमको प्रिय रहे त्रिशंकु में ही, हाँ। जो वाला है, उससे पहले पहले था था, मैंने, दोनों करने था आया, आया था। मगर तो, ये बात तो बहुत पहले आ, ये तो बहुत की होगी, किया होगा काफी दिन पहले उसके बाद मैंने कुछ सालों बाद जब ये किया था दो दो अम्बानी हॉस्टेस अच्छा उसको मैं चलित के नाम से किया था अच्छा उसमें किया था था का अच्छा था वो हाँ। अच्छा वो और में ये था एक बार वो याद तो करू अच्छा चलो तो हाँ तो ये तो फिर याद करके अच्छा एक बात बताओ अभी अभी ध्यान में आई कि शुरुआत तो रामलीला और पारसी थिएटरों से हुई तो क्या निश्चित रूप से तुम्हारे प्रोडक्शन या अभिनय पर उनकी छाप तो नहीं रही होगी या है छाप क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं अभिनय करते हुए तुम्हें तो नहीं, नहीं सकती रहता इन बातों को सही से रहता हूँ क्योंकि मैं एक निर्देशक अभिनेता लेखक लगता है लेखक की आगे से ज्यादा जरूर पता रहती है एक वो क्या कह रहा है वो जाने अच्छी तरह से दूसरा वो किस शैली में कह रहा है पता लगे तीसरा उस वक्त वो होता है जब उसकी अर्थवत्ता कोई और करता है जैसे निर्देशक या अभिनेता तो उनसे जब बात पता लग जाती है तो उधर दूसरी तरफ जाने का फिर अच्छा जिसमें थोड़ी भी इस बात का योग्यता या प्रतिभा होगी वो एकदम से नहीं जा सकता उस तरफ और चूँकि कुछ कंट्राइव बातें हो जाती है जैसे कमीशन बातें होती है मुझे ये लगता है कि उतना खुला हुआ भी नहीं इतना ये करना। लेकिन ट्रेनिंग से एक एक उसमें वो जो चाहे तो एक तो सिस्टम तो ये ये कोई बन सकता है इसीलिए मैं इस बात को भी मानता हूं किसी भी अभिनेता का कोई खास किस्म का मेथड नहीं होता वो अपना अपना मेथड होता है करने का एक अपना अपना तो बैठा हुआ है और कोई तो बातें करते रहते हैं फिर भी कमाल कर जाते हैं हाँ। और उनसे पूछिए कि चरित्र क्या है वो नहीं बता सकते हम कहते हैं हमको वो टच कर लिया है मैंने कितनी बड़ी सी बातें कही बात, बातें हुई है मेरे पास मेरी देख उसे पूछो कि भाई इसमें तुम ये तुम्हारा कहने का मुद्दा क्या था इस चरित्र का कहता क्या, क्या नहीं बताते हैं जो हम समझ बैठते हैं लेकिन उनमें कुछ किस्म की प्रतिभाएँ जन्मजात होती हैं या सेंसिटिविटी संवेदनशीलता होती है अच्छा कभी भी मैंने किसी अच्छे एक्टर को जितने से मेरी बातें हुई या कन्वेंटेशन हुआ किसी तरह किसी मेथड को प्रतिपादित करते मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी मैं पूछता भी रहता बड़ा, कभी भी भी बड़ा लिए लिए पूछने के लिए। और वैसे बड़े-बड़े लगता है हैं उनके मेरे अस्सी नब्बे प्रतिशत जो है तो तो तो तो इसलिए मैं इस बात को लोगों से कहता भी मान ही नहीं चाहता हूँ की बढ़िया बढ़िया हो सकता है अच्छा लेखन तुमने कब शुरू किया और कैसे लिखने की प्रेरणा मिली क्या क्या नाटक लिखे अभी भी लेखन चल रहा है या बन तो रहे लिखने की प्रेरणा तो नहीं बहुत पुरानी बात है स्कूल के जमाने की बात है मेरी दीदी कभी कभी वैसे लिखे घर के लिए रख लेती थी छुपाने पाना ऐसा था तो कोई ईर्षा होती थी अच्छा ईर्षा होती के के थी वो कहानी पढ़कर लिख करती थी हम पढ़ते नहीं तो पढ़ती भी थी तो कुछ रहने के लिए हमने समझा नावे लिख लेंगे का भी लिखे होंगे अभी भी याद के लिए पढ़े कहीं अच्छा तो वहां से उसके बाद फिर नाटक लिखना किया मैंने जब मैं हाई में था तब तब से मैंने शुरू कर दिया अच्छा कौन कौन से नाटक लिखे कुछ छोड़ दिए थे अच्छा एक के लिखे थे उसके बाद कुछ पाँच छह महीने में पूर्ण नाटक लिखे हैं अलगोजा त्रिशंकु युद्धमन एक एक शहमा ये हाल ही तीन चार अच्छा साल, अच्छा। साल पहले में आने अच्छा, से पहले अच्छा ये सब आप कहेंगे कि आप ऐसा विचार नहीं होना चाहिए मैं जानता हूँ नहीं होना चाहिए <laughs> वो कारण मैं आपको बता हूँ वो कुछ इस किस्म का यह या मेरी ऐसी अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है पता नहीं मुझे एक आध बार बहुत दुख हुआ जिसे बेंगलोर में सात आठ ऐसे रंग मंडलियां हैं जो मेरे दर्शन को अटक करते हैं अच्छा। हा, है सब अच्छा। हिंदी में करते हैं है या कन्नड़ अच्छा। कन्नड़ वो अच्छी बात है मेरे लिए। अच्छा। कोई नहीं बताता हिंदी में भी कितनी जगह मेरे नाटक में हुए। कभी आज तक शायद किसी ने चिट्ठी लिखी जबकि मैं साफ कहता हूँ रॉयल्टी नहीं लेता नहीं नहीं चाहिए वो वो तो अच्छा भी बताते यही, पर बात ती है तो लिखता हूं नहीं लटक आती है मेरा तो कोई ऐसा है नहीं तो जो अजीब सी तकलीफ सी होती है अब मैं इसको लिखूँ फेयर करूँ उसको ब्रशअप करूँ उसको फिर चार पाँच सौ रुपये उसका टाइप वाइप चेंज कराने में दूं, फिर उसको मैं देके के आऊँ फिर वो मुझे प्रूफ पढ़ने को दे मैं प्रूफ करके फिर उसको देके के आऊँ और जो छापे वो बेचे ऑर्डर कर ले तो ये तो कोई बात ही नहीं अब तो वैसे तो वही लिखेगा जिसको अमर बनने की ख्वाहिश है कि दुनिया में कि मैं मर जाऊँ इतिहास में नाम आएगा मेरा तो ये एक मुझे, मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों है ये? जब से मैं कहता हूं, मैं नहीं वो भी ये नहीं करते कि बता दे पुरस्कार डाल दें मुझे तो खुशी होगी है इसलिए मुझे मन क्योंकि लिखने की सामर्थ है लिखना भी चाहता हूं लेकिन दूसरा मन कहता है कि भाई तूने कभी ये कहानी नाविल में हाथ तो सेट किया नहीं है तो उसमें करके भी देख ले ये लगता है मुझे अच्छा मगर ये ताजुब की बात है ऐसे कोई कोई करते हैं मगर अमूमन नाटक छापते भी हैं हैं देते भी है, अब एक मन में प्रकाशकों के प्रति अविश्वास बना रहता है नहीं। हम जी देने दस साल हो गया बारह साल इसको छाप गया कहता अभी बिकी नहीं है जी जबकि मैं उसमें कागज फरक रख निकाल चुका हूँ उसमें गलतियां भी निकाल चुका अब वो मेरी मनोवृत्ति है नहीं क्या उसमें दशा भी देते हैं लोग उसमें मान सम्मान भी ज्यादा मिलता है अच्छा और, और कोई बात जो बताना चाहो हिंदी रंगमंच के संबंध में अब हाँ। क्या हिंदी रंगमंच के के के बारे में। दिल्ली के के बारे में में दिल्ली थिएटर मुझे मुझे जो छठे वो जरा कुछ होती सी लग रही दशक था ही बहुत से मानो में पांचवा और छाठ ने छठा और सातवां दशक बहुत महत्वपूर्ण था मगर उसके बाद वो सन 70 के बाद से पिछले 15-16 वर्षों में हम सब कहीं थम गए हैं। मुझे बहुत बहुत कुछ बात वो आपको बहुत कुछ तो आपको लेकिन एक बात मैं ऐसे कहता हूँ जिसमें आप भी सहमत नहीं होगी मुझसे कम लोग सहमत होते हैं इस बात में मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे फोक थे को लाके नागरिक तो मैंने अच्छा नहीं किया अच्छा, क्या तुम्हारे दृष्टि से क्या नुकसान हो रहा नुकसान है उससे हमारे करने की स्थितियां परिस्थितियां जो है, वो सब है कोई भी जब से फोक का आना शुरू हुआ एक नाटक के बाद कोई अच्छा नाटक आपको पढ़ने को मिला थोड़ी बहुत लिखा जाने लगा था ये आधुनिक परिवेश में कुछ बात उठने लगी थी उतने लगी थी तो एकदम से एक ग्रीष कनाथ का नाटक सफल हुआ सबों ने वही करना शुरू किया उससे लोक रंगमंच का जो हुआ होगा तो वो तो हुआ होगा कम से कम फायदा तो नहीं हुआ है उसके मुश्किल ये होगी मुझे लगता है कि हमारी कल्पना शक्ति ऐसा लगता है कि कुंटित हो गई है हमको लगता है उससे बेहतर थिएटर कोई था ही नहीं और न है इसलिए जो कुछ करना है भारतीय संस्कृति को बचाना है तो फोक थिएटर जबकि दुनिया के इतिहास ये कहता है कि हर पुरानी चीज धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देती है हर जाति मैदान से ये ये तो ये रहा बड़े बड़े संस्थाएं हर जाति स्थान छोड़ दे खुद बखुद हट जाती है और हमारे यहाँ खुद बखुद उनको थोपा जाता है अच्छा वो करें तो तो भी ठीक है जो जानते हैं उसको जिन्होंने देखा जिसने जिया अब मैं भी करने, भी, भी करने, करने को उसमे कोई बढ़िया बात नहीं हुई है मैं सच कह रहा हूँ आप लेखन को लीजिए ले लेखन गड़बड़ा गया एक मुझे एक आज शुरू का जो नाटक आया ना उसके सिवा कोई बढ़िया नाटक उस शैली में पहले तो वैसे भी कुछ नहीं थे बजे तो अच्छे नाटक आने शुरू हुए थे हिंदी में वो भी गड़बड़ाया मराठी में भी गड़बड़ाया जब फोक थिएटर आया तो कलेवर और तो रह लिया उन्होंने बाकी तो गड़बड़ा गया उसमें जो भी कथ्य था और दूसरा उसमें हुआ क्या उसका असर मुझे लगता है बड़ा भयंकर पड़ा है करने वालों पर ऐसा लगता है कि भाई कुछ गा लीजिए कुछ कर लीजिए हो गया फोक, फोक थिएटर अगर आपको गाना है तो फिर गाइए जोर जैसे वाकई में सुनने में अच्छा लगा नाचना है तो नाचे ही जोर नाचते वाकई में लगे कुछ वाइब्रेशन तो है इसमें कुछ तो है और कुछ बनाना चलने दीजिए दीजिएगा चार घंटे चल रहा है चार घंटे दस घंटे चलता दस घंटे चलने दीजिए उसको बिल्कुल कमीशन करके तो रख दिया है उसको दो घंटे से सवा दो घंटे ज्यादा नहीं होना चाहिए जी अच्छा उसमें फिर जो असल एलिमेंट जो उसका है तत्व जो है लोग का लोगों का पार्टिसिपेशन जो है उसमें समाविष्ट जो होना, होना वो यहाँ हो ही नहीं सकते होते नहीं शहरी लोग अच्छा जो होता है उसके वजह से क्या हुआ मुझे अभिनय का भी स्तर एकदम से नीचे आता लगा मुझे नाटक लेखन का भी स्तर गड़बड़ाता लगा और मुझे यहाँ तक फोक थिएटर क्या आ गया तो अग? नहीं जी वो विन्यास भी नहीं चाहिए जैसी लाइट है वैसे कर दो तो चीज क्योंकि वहाँ नहीं होता है मुझे ये लगता है जैसे कि कोई बड़ा जैसे बड़ा भारी फिलोसफी का आ गया हमारे थिएटर में कौन सा क्राइसिस तो आया ही नहीं था कुछ शुरुआती नहीं हुई थी तो उस वक्त ये थोप था जो हुई थोड़ी बहुत भी सीखने का समय था कुछ रचना करने का कर समय था वो सब बैठ के बाप बापदाताओं की गाड़ियों में बैठ कर कोई कितना दूर जा सकता तो मुझे ये लगा कि थोड़ी बहुत होने लगा था थोड़ी बहुत उसकी रेखाएं नजर आ रही थी धूमिली कुछ अब मॉडर्न अप्रोच पर कुछ है। इसको आप फिर आधुनिक नाटक भी हम कैसे कह सकते आधुनिक रंगमंच भी हम कैसे कह सकते इसको तो पुराना बच कह सकते हैं और इससे सबसे बड़ा वो ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है जैसे कहते हैं इसको प्रपोजल में नाच है गाने हैं ये है, ऐसा तो फिल्मों में कैसे कम अच्छे नाच गाने देखने को मिलते हैं क्या हम फिल्मों से इनकी बराबरी कर सकते हैं वहां हर चीज बेस्ट मिलती है उनको पैसा है उनको पैसा है बढ़िया से बढ़िया गवैया सिंगर लाते है। हमारे हैं हमारे यहाँ कौन है बताए गाने वाला था एक आदमी होता है फिर ये और एक्सपेंसिव बेर हो जाता है म्यूजिशियन आपसे वही पैसे मांगता हो तो कहता वो तो कहता तो है दस म्यूजिशियन को लाइए अभी पर्वतीय कला केंद्र के लिए हम करते हैं जब सारे पैसे म्यूजिशियन को जाते हैं इसके लिए पर्वतीय कला केंद्र है अच्छा। साल में एक दो एक पैरा कर लेते हैं करते हैं उसमें बी के सत्तर से हजार रुपये की प्रोडक्शन होती है अच्छा उसमें से बीस पच्चीस तीस हज़ार रुपये ले जाते हैं नहीं आते जबकि हमारे हैं नहीं आते हैं तो मुझे क्या लगता है जैसे कि अगर मान लिया जाए कि उसने कालिदास ने नाटक लिख दिया तो उससे आगे किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं या तो ठीक है रो भी नहीं करता या तो फिर कई में ऐसे गाने और नाचने वाले जैसे वो होते हैं बेसूर बेताल तो, तो नाचते गाते हैं जो मैं संगीत नहीं जानता मुझे अगर जाता है जो जानता होगा उसे कैसे लगता होगा तो क्या उपाय क्या लगता है तुमको कुछ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए ये तो सही है कि एक एक्सट्रीम थी कि नाच गाना वर्जित करके नाटक लिखे जा रहे थे और अब अतिरिक्त तो झुकाव उनकी और हो गया। कि हर नाटक में होना ही चाहिए कुछ ना कुछ तो क्या लगता है कुछ कोई उपाय समझ में आता है तो कोई रास्ता तो समझ तो में आता तो है तो तो तो तो तो तो बड़े बड़े लोगों को बोलते सुनते हैं वो सब कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है उन्हीं का जो जो प्रोपोगेट करते हैं देखिए जब मॉडर्न सेंसिटिटी की हम बात करते हैं तो स्वभाव थे कि हमारे परिवेश में जो गुजर रहा है जो हमारे चारों ओर रहा है वही तो परिवेश होगा वही मॉडर्निटी वही तो होगी हमारी वही मॉटर्निटी है हमारी जो हमारे चारों ओर गुजर रहा है तो उसी से अनुप्राणित होकर उसी के दर्द को लेके जो कुछ उसमें से निकले वही हमको दिखा सकता है वही हमारी फिलोसफी भी है वही हमारा जीवन भी है क्योंकि जीवन जब हम बात करते हैं नाटक में जीवन और कला के तो दोनों ही अभिन्न अंक लेकिन जीवन पक्ष को